कई बार कुछ छोटी छोटी कहानियां दिल को छू जाती हैं आज भी एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है एक बार फिर और इसे लिखा है सुधीर द्विवेदी ने कहानी है चोरी छिपे फोन पर दोनों घंटों बतियाते हालचाल पूछने के बाद दोनों एक दूसरे की दिनचर्या की पड़ताल करते और बातों का यह सिलसिला दोनों के ही माता पिता के उनकी शादी के खिलाफ होने पर आउल खींच कर दोनों बुझे मन से अगली रात बात करने का वादा करते और फोन कट जाता यह अमूमन हर रात ही होता इसका हल खोजने के लिए दोनों ने मिलने का फैसला किया दोनों के घरों के समान दूरी पर स्थित एक सुनसान पार्क में मिलना निश्चित हुआ तय समय से पहले ही दोनों वहां आ पहुंचे। हाय हेलो की औपचारिकता के बाद कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी पसरी रही फिर लड़की ने पहल की मेरे पेरेंट्स को मेरी पसंद नापसंद की कोई फिक्र ही नहीं है मेरे भी लड़का मानो लड़की के बोलने का ही इंतजार कर रहा था वे नहीं मानेंगे बोलते हुए लड़की सिर झुकाकर पैर के अंगूठे से जमीन पर लकीरें बनाती बिगाड़ती जा रही थी दुनिया कहां से कहां आ गई है और हमारे पेरेंट्स पता नहीं या दक्यानु सोच कब छोड़ेंगे लड़के के लहजे में कसेलापन था हम बालिग हैं फिर अपनी लाइफ के फैसले हम खुद क्यों नहीं ले सकते कहते हुए लड़की ने लड़के के कंधे पर सिर टिका दिया पर उसकी आवाज़ में उदासी थी मैंने सोच लिया है वो जो शहर की नई बस्ती में फ्लैट बन रहे हैं शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे लड़के ने आसमान ताकते हुए डेढ़ सारी हवा अपने फेफड़ों में खींच ली हाँ ठीक है पर थर्ड फ्लोर से ऊपर मत लेना लिफ्ट बंद हो गई तो मैं सीढ़ियों से ज़्यादा नहीं चढ़ पाऊंगी शिकायती लहजे में बोलते हुए लड़की ने कहा और फिर दोनों इस बात पर जोर से हंस पड़े सुनो हम अपने बच्चे का नाम आदि रखेंगे लड़की ने भी एक सपना बुना नहीं मुझे तो एक छोटी सी गुड़िया चाहिए इस बार लड़के ने लड़की को टोक दिया ठीक है ठीक है फिर हम उसे खूब पढ़ाएंगे वह जो चाहे पढ़े जो बनना चाहे बने हम्म इस दफे लड़के ने लड़की की हाँ में हाँ मिलाई वह अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेगी लड़की लगातार कहे जा रही थी उसकी शादी तभी लड़के ने लड़की की बात फिर काटी खूब खोज बीन कर उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे बिल्कुल अपनी पसंद वह अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही लड़की ने झटके से उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया लड़का हड़बड़ा गया लड़की सवालिया निगाहों से अब भी उसे घूरे जा रही है धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी मैं हूँ पूजा अनिल कहानी तो ख़त्म हो गई लेकिन फिर कहीं इसी तरह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार